वृदारण्यकोपनिषद भाष्यार्थ अध्याय तीन ब्राह्मण पांच तस्माभ्यो नात्मोक प्राप्ति साधनेभ्य विषएभ्यो एक कामह एक कामह इति श्रुते एक विधे अनात्मलोक प्राप्ति साधने सा अतः के विषयभूत इन तीनों ही अनात्म लोक प्राप्ति के साधनों से व्युत्थान करके निश्चय इतना ही काम है इस श्रुति के अनुसार ऐसा काम का ही नाम है तात्पर्य यह है कि अनात्म लोक की प्राप्ति के इस त्रिवृत साधन में तृष्ण न करके भिक्षाचरिया करते हैं सर्वा हि साधने फलैक्ष अथभ्या चे श्रुति एष्णेती कथम या पुत्रना सातफलसाधनल्य साकैसना फलार्थव सा फल सर्व फलार्थ, फलार्थ प्रयुक्त एवं सर्व साधनम् उपादत्ते अत एक ऐसा या साधनम अंतरे संपाद न शक्यत साध्य साधन भेदेन उभे ही यस्द तस्मा ब्रह्म कर्म कर्म साधन वा साधन संबंधने सारी इच्छा फलेच्छा ही है इसलिए श्रुति ऐसी व्याख्या करती है कि एक ही एशना है किस प्रकार जो भी पुत्रैषणा है वही वित्तषणा है क्योंकि उनका दृष्ट फल में साधन होना समान है और जो वित्ता है वही लोकैषणा है क्योंकि वह फल के ही लिए है सब लोग फल रूप प्रयोजन से प्रेरित होकर ही सारे साधनों को स्वीकार करते हैं अतः तो एक ही ऐषणा है जो लोकैषणा है उसका साधन के बिना संपादन नहीं किया जा सकता क्योंकि इस प्रकार साध्य साधन भेद से ये दोनों ऐष्णाएँ ही हैं अतः ब्रह्मवेत्ता के लिए कर्म और कर्म का साधन दोनों ही नहीं है अतो ये ब्राह्मणा सर्व कर्म कर्म च देव साधन चर्व दैवितृमाषन योगोपवीता तेन ही दैव पितृं मनुषं च कर्म क्रीय से निवीत मनुष्याण इत्यादिश्रुते तस्त पूरा ब्रह्मविदों कर्मभ्य कर्म कर्मसाधनेज्ञोपवीतादिभ्य पमहंसपरिभ्राज्य प्रतिपद्य भिषाचर्य चरती भिक्षा चरण भिष्क्षाचर्य चरती त्यक्ता स्म लिंग कवलम आश्रम्मात्रशंजीवन साधन पारिभ्राज्य व्यंजक विद्वान्िंग वर्जिता तस्मा लिंगो जो अव्यक्तिंगो व्यक्ताचार इत्यादी स्मृतिभ्य अथ परिभ्रार विवर्णवासा मुंडोपरीग्रह इत्यादिश्रुते सखिखा केश विसृज्य यज्ञपवीत अतः जो पूर्ववर्ती ब्राह्मण थे वे संपूर्ण कर्म और देव पितृ एवं मनुष्यलोक संबंधी यज्ञोपवितादि संपूर्ण कर्म साधनों को छोड़कर क्योंकि उन्हें से देव पितृ और मनुष्य लोक संबंधी कर्म किए जाते हैं जैसा कि मनुष्यों के लिए निवीत पितरों के लिए प्राचीन नावीत और देवों के लिए उपवीत है जनेऊ को माला की भांति पहनना जनेऊ को अपसभ्य भाव से अर्थात दाएं कांधे पर पहनना जने को सभ्य भाव से यानी बाएं कंधे पर पहनना इस से ज्ञात होता है अतः पूर्ववर्ती ब्राह्मण ब्रह्मवेत्ता कर्म और कर्म के साधन यज्ञोपवितादी से व्युत्थान कर परम हंस परिव्राजक भाव को प्राप्त होकर भिक्षाचर्या करते हैं भिक्षा के लिए विचरना भिक्षाचर्या है उसका चरण आचरण करते हैं जो केवल आश्रम मात्र में रहने वालों के जीवन का साधन और संन्यास का अभिव्यंजक है उस त्रिदंडि स्मार्थ चिन्ह को त्याग कर भिक्षा करते हैं बाह्य चिन्हों से रहित एवं विद्वान होकर जैसा कि इसलिए यति अलिंग धर्मज्ञ अभ्यक्तलिंग और अव्यक्ताचार होता है इत्यादि स्मृतियों से ज्ञात होता है तथा परिभ्राट त्रिवर्ण वस्त्रयुक्त मुंडित और अपरिग्रह होता है श्रुति से और शिखा के सहित केशों को काटकर कर योग्योपीत को त्याग कर इत्यादि वाक्य से विसिद्ध होता है नृत्था जाथ भिष्क्षाचर्य त्यरती वर्तमानपदेशाथवादों न विधायक प्रत्यय कशिच लिंग अन्यतमोपि अन्यतमों तस्मादर्थवादमात्रे श्रुतिस्मृति यज्ञोपीता साधना न शक्य परोपत्तेजेतवा पारिभ्राज्यव्ययन विदना शुद्र तस्द न सं्यसेत्सृज्यमो वाचं आपस्तंब ब्रह्मोज ब्रह्मोज्यम वेद निंदा चौटसाक्ष गिताज सुरापान सी षट गुरुनाम वृद्धानाम अतिथिनाम गुरुण जप्य कर्मणि भोजन आचमने स्वाध्यायेच स्वाध्याोपवीति इति परजक धर्मेश गुरुपाशनवाध्याय भोजनाचमना कर्मण श्रुति स्मृतिसु कर्तव्यतया तत्परित्यागो चोदित गुरुवाद्युपाशना तत्परितागो नैवावग शक्यप्यषाभ्यो व्युत्थान विधीयत तथापि तथा पुत्राद्युभ्य एव नतु सर्वस्मात् सर्व कर्मण कर्म साधना च्युत्थपरतगे चाश्रुत च चोपीता हाथ सैत् तथा च चहानपराधो विहिता कर्ण प्रतिद्धाचरणन कृता सैद तस्ोपवीता लिंग परंपर पूर्व पक्ष किंतु व्युत्थान करके भिक्षाचर्या करते हैं ऐसा वर्तमानकालिक प्रयोग होने के कारण यह अर्थवाद ही है लिंग लोट तब्य इन विधिसूचक प्रत्ययों में से तो यहाँ किसी की का भी श्रवण नहीं है अतः केवल अर्थवाद के ही कारण श्रुति स्मृति भीत यज्ञोपवीतादि साधनों में से किसी का भी त्याग नहीं कराया जा सकता यज्ञोपवीति को ही अध्ययन भाजन अथवा यजन करना चाहिए परिभ्राज्य में भी अध्ययन तो विहित है ही वेद का त्याग करने से शुद्ध हो जाता है इसलिए वेद का त्याग न करें आपस्तंभ ने भी कहा है वाणी का त्याग करने वाले को केवल स्वाध्याय ही करना चाहिए तथा वेद का त्याग वेद की निंदा कूट साक्ष्य मित्र का वध तथा गर्हित अन्न और भक्ष भोजन करना ये छह सुरापान के समान है इस प्रकार वेद त्याग में दो सुना गया है गुरु वृद्ध और अतिथियों की उपासना में होम में जप कर्म में भोजन में आचमन में और स्वाध्याय में यज्ञोपवीति होना चाहिए इस प्रकार श्रुति और स्मृतियों में परिव्राजकों के धर्मों में भी गुरु की उपासना भोजन और आचमन आदि कर्मों का कर्तव्य रूप से विधान किया गया है इसलिए गुरु आदि की उपासना के अंग रूप से यज्ञोपवीत का विधान होने के कारण उसका परित्याग उचित नहीं माना जा सकता यद्यपि एष्णाओं से व्यत्थान करने का विधान है ही तथापि पुत्रादि तीन ही ऐष्णाओं से व्यत्थान करना चाहिए सारे ही कर्म और कर्म साधनों से व्यत्थान करने की आवश्यकता नहीं है सबका परित्याग करने पर तो अविहित का अनुष्ठान और यज्ञोपवितादि विहित का परित्याग हो जाएगा और इस प्रकार तो विहित का पालन न करने और निषिध कर्म का आचरण करने के कारण महान अपराध हो जाएगा अतः लिंगों का परित्याग अंध परंपरा ही है नज्ञोपवीत वेदांशर्व तत्व यति अच्छी आत्मज्ञान पर उपनिषदः आत्मा द्रष्ट्य श्रोतव्यो मंत्य ही प्रस्तुत स सा चात्व साक्षात् चात सर्वातर असना हाददी संसारधर्मवर्जित व्यव विदेय तब प्रसिद्ध सर्वाशी ये परेति विध्य रवन्ना अतः नाथवाद आत्मजान से कर्तव्यवाद आत्मा चशनायादिधर्मती साधन फल विलक्षण ज्ञातव्य अ व्यतिरेकेमो ज्ञानमेद्याो सव्यो अहमस्मिति अहमस्मी न स वेद मृत्यो स मृत्युमानोति ये उप्यतिवाद्रतव्यम एकमेवाद्वित तत्वी श्रुतिभ्य क्रियाफल साधन चाहिए संसारधर्मादात्मनो न्यद्या विषय यैतमती अो सव्योहमस्मी न स वेद अथ येन न्यो विदुरा इत्यादि वाक्य सतेभ्य सिद्धांती ऐसी बात नहीं है क्योंकि यति यज्ञोपवीत एवं वेद इन सभी का त्याग कर दे ऐसी श्रुति है इसके सिवा सारी उपनिषदें भी आत्मज्ञान परख ही है और आत्मा साक्षात करने योग्य श्रवण करने योग्य एवं मनन करने योग्य है इस प्रकार आत्मज्ञान का उपक्रम किया गया है तथा यह भी प्रसिद्धि है कि वह आत्मा ही साक्षात अपरोक्ष सर्वांतर और क्षुधादि संसार धर्मों से रहित है इस प्रकार जानना चाहिए इस सारी उपनिषद का तात्पर्य इसी में है यह किसी दूसरी विधि का शेष भूत नहीं है इसलिए अर्थवाद नहीं है क्योंकि आत्मज्ञान तो कर्तव्य है और आत्मा क्षुधा धर्मों वाला है नहीं इसलिए इसे साधन और फल से विलक्षण ही समझना चाहिए अतः आत्मा को इससे अविलक्षण रूप से जानना ही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 मृत्यो स मृत्युमानोति इत्यादि निंदित च अविद्या चविद्या विषयाण तद् विपरीतात्म विद्यावाद यज्ञोपवीतादी साधना च विषयवाद इसके सिवा एक ही पुरुष में विद्या और अविद्या साथ साथ रह नहीं सकती क्योंकि उनमें अंधकार और प्रकाश के समान परस्पर विरोध है इसलिए आत्मिता का क्रियाकारक और फल का भेद रूप अविद्या विषयक अधिकार नहीं देखना चाहिए क्योंकि वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है इत्यादि रूप से उसकी निंदा की गई है तथा अविद्या के विषयभूत संपूर्ण क्रिया साधन और फल उससे विपरीत आत्मविद्या द्वारा हे रूप से इष्ट है एवं यज्ञोपवीतादि साधन भी उस अविद्या के विषय हैं तस्माद असाधन फलस्वभा आत्मनोन विषया विलक्षण उभे हेते साधनफले ऐश्णे भुवता यज्ञोपवीता साधन, साध्यकर्मण साधनवाद उष्णे हेतुवचनेवधारणा यज्ञोपवीता तस्ध्येभ्य कर्मभ्यो विद्या विषयवाद्वाच्चासीप्वाच व्युत्थानम विधि सित, विधिवा अतः जो साधन और फल से भिन्न स्वभाव वाला है उस आत्मा से ऐषणा भिन्न विषण एवं विलक्षण है ये साधन और फल दोनों ऐषणाएँ ही हैं यज्ञोपवीतादि और उनसे साध्य कर्म भी साधन ही हैं अतः वे भी ऐषणाएँ हैं क्योंकि ये साध्य और साधन दोनों ऐषणाएँ ही हैं इस हेतु सूचक वाक्य से यही निश्चय किया गया है अतः यज्ञोपवीतादि साधन से और उससे साध्य कर्मों से व्युत्थान का विधान करना अभिष्ट ही है क्योंकि वे अविद्या के विषय एवं ऐसा रूप है और इनका त्याग ही अभिष्ट है ननु नपनिषद आत्मज्ञान परत्वाद व्युत्थान श्रुति न विधि न विधि विज्ञान समन कर्तिक्रवणा न कदाचिदपि अकर्तव्य अक कर्तव्य से सन कर्तक वेद कदचिद्रवण संभव कर्तव्याम अभीहोम भक्षाण युवा भक्ष्यीती तद्वत्म ज्ञान्शणाभ्युत्थान समान कर्तव्या सामनकर्त्रवण भवि पर किंतु निधने तो तो आत्मज्ञान परक है इसलिए व्युत्थान श्रुति उसकी स्तुति के लिए है वह विधि नहीं है सिद्धांति ऐसी बात नहीं है क्योंकि जिसकी विधि करनी अभिष्ट है उस विज्ञान का और इसका श्रुति ने एक ही कर्ता बतलाया है वेद में कर्तव्य के साथ कर्तव्यता का समान कर्तिक रूप से अर्थात वे दोनों एक ही कर्ता द्वारा कर्तव्य है इस प्रकार से श्रवण होना कभी संभव नहीं है जिस प्रकार सोम निकालना हवन करना और भक्षण करना इन कर्तव्य कर्मों का ही सोम निकालकर हवन करके भक्षण करते हैं इस प्रकार एक कर्तिक रूप से विधान किया गया है उसी प्रकार आत्मज्ञान ऐसना वित्थान और भिक्षाचर्या इन कर्तव्यों का ही समान कर्तिकत्व श्रवण होना संभव हो सकता है अविद्या च अविद्याष्वाद्वाचप्रात आत्मज्ञान विधेरेव यज्ञोपवीतादि परित्यागः न विधातव्य इति चेत् न सुतरा आत्मज्ञान विधत से सामनकर्तृकश्रवणन हि तथा भिक्षाचर्ये च यदि कहो कि अविद्या का विषय और रूप होने के कारण यज्ञोपवितादि का परित्याग तो आत्मज्ञान की विधि से ही स्वतः प्राप्त हो जाता है उसके लिए विधि करने की आवश्यकता नहीं है तो ऐसा करना भी ठीक नहीं है क्योंकि जिस प्रकार आत्मज्ञान की विधि से ही विहित व्यत्थान का उसी कर्ता के द्वारा कर्तव्यत्व श्रवण होने से और भी पुष्ट पुष्टि हो जाती है उसी प्रकार ऐसी विधि करने से भिक्षा चर्या की भी दृढ़ता होती है यत पुनरुक्तम वर्तमान प्रदेशा अर्थवाद मात्रमिति न औदुम्बर्यूपादि विधि समानदोषा और ऐसा जो कहा कि वर्तमान कालिक प्रयोग होने से यह केवल अर्थवाद मात्र है सो यह ठीक नहीं क्योंकि औदुम्बरो अर्थात इस वाक्य में भवती क्रिया वर्तमान कालिक होने पर भी इसका गोलर का यूप होना चाहिए ऐसा विधिपरक अर्थ किया जाता है औदुम्बरोूपोती ऐसी औदुम्बर संबंधी विधि के समान होने के कारण यह भी निर्दोष है व्युत्था भिक्षाचर्य तरती पारिभाज्यम विधीये पारिभाज्याश्रम च साधनानि विहितानि लिंगम चुतिमिश अत तत् वर्जय अन्स्मा पीति चेतः पूर्वक व्युत्थान भिक्षाचर्य चरंती इस वाक्य से सन्यास का विधान किया जाता है और संन्यासाश्रम में श्रुति स्मृतियों द्वारा जज्ञोपवीतादि साधन एवं त्रिदंडादि लिंग का विधान किया गया है अतः ऐसा होने पर भी उन्हें छोड़कर अन्य ऐषणाओं से ही व्युत्थान करना चाहिए ऐसा कहें तो ना विज्ञान समान न विजान सामकर्तिकाभ्राज्याम व्युत्थान लक्षण पारिभ्राज्यापत् ये तदेशाभ्यो व्युत्थान पारिभ्राज्य तदात्मजांगं आत्मजान विरोध परिताग रूप अविद्याषय चेष्णाया त्यतिरिक्रमूप परिभ्राज्यम ब्रह्मलोकादि फल प्राप्ति साधनम यद विषयम यज्ञोपवीतादि साधन विधानम लिंग विधानम च सिद्धांति ऐसी बात नहीं है क्योंकि विज्ञान का जो करता है उसी के द्वारा किए जाने वाले ऐषना व्युत्थान रूप सन्यास से भिन्न प्रकार का भी सन्यास होना संभव है यह जो ऐषनाओं से ऊपर उठना रूप संन्यास है वह आत्मज्ञान का अंग है क्योंकि यह आत्मज्ञान की विरोधि एशनाओं का परित्याग रूप है कारण ऐषनाएँ तो अविद्या का विषय है उक्त संन्यास से भिन्न आश्रम रूप संन्यास ब्रह्मलोकादि फल की प्राप्ति का साधन भूत है जिसके विषय में कि यज्ञोपवितादि साधन और लिंगों का विधान किया गया है न ऐसना रूप साधनों से आश्रम धर्मेण पिभ्राज्या संभवती सती सर्वो आत्मज्ञानस्य सर्वोपनिषद्विहत्म्ञान बाधनम युक्त यज्ञपवीताद्याशेषण साधनोपादीचायां चावश्यम असाधनफलयाद अहम् ब्रह्मास्मि इति विज्ञानम् बाध्यते न चद्राधनम युक्त सर्वोपनिषदाम तदर्थ परवाद तथा अन्य प्रकार के सन्यास में आश्रम धर्म मात्र से ऐषणारूप साधनों का ग्रहण संभव है इतने ही से संपूर्ण उपनिषदों द्वारा प्रतिपाद्य आत्मज्ञान का बाध होना उचित नहीं है यज्ञोपवीतादि अविद्या विषयक ऐष्णारूप साधनों को ग्रहण करने की इच्छा रहने पर तो इस असाधन फलरूप एवं क्षुधादि संसारिक धर्मों से रहित आत्मा के नए विज्ञान का अवश्य बा हो जाएगा और उसका वाद होना उचित नहीं है क्योंकि समस्त उपनिषदों का तात्पर्य उसी में है